श्री गर्ग गर्गसंहिता श्री बलभद्रखंड छठा अध्याय प्राण विपाक मुनि के द्वारा श्री राम कृष्ण की व्रजलीला का वर्णन दुर्योधन ने पूछा मुनिराज भगवान अनंत श्री बलराम जी और अनंत लीलाकारी भगवान श्री कृष्ण ने भूमंडल पर अवतार लेकर विचरण किया अब संक्षेप में यह बताने की कृपा कीजिए कि की ब्रज में मथुरा में द्वारिका में और अन्यत्र उन्होंने क्या क्या लीलाएं की प्राट विपाक मुनि ने उत्तर दिया दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होते ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी उन्होंने पूतना को मोक्ष प्रदान किया सकटा सुर और तृणाव्रत का उद्धार किया माता को विश्व रूप दिखलाया दधि की चोरी की अपने श्रीमुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ा और दुर्वासा जी को माया का प्रभाव दिखलाया श्रीमद गर्गाचार्य जी के द्वारा राधा कृष्ण नाम की सुंदरता और महिमा का वर्णन कराया ब्रह्मा जी ने विजभानुराज नंदनी राधिका के साथ भांडिर वन के रास मंडल में श्री कृष्ण का विवाह करवाया तत्पश्चात श्री कृष्ण बलराम दोनों ने वृंदावन जाकर वत्सासुर और वकासुर आदि दानों का संहार किया गोपालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन में विचरण किया फिर ताल वन में गधे के समान वाला जो का रहता था उसने अपनी दुलत्ती चलाकर बलराम जी को चोट पहुंचाने की चेष्टा की तब शक्तिशाली बलदेव जी ने दोनों हाथों से उसे पकड़कर ताल के वृक्ष पर दे मारा वह फिर उठकर सामने आया तो बलराम जी ने उसे पुनः जमीन पर दे पटका फलता उसका सिर फूट गया और वह मूर्चित हो गया तब बलराम जी ने शीघ्र ही उसके एक मुक्का मारा जिससे उसके प्राण पखेड़ उड़ गए तदनंतर कृष्ण ने काली नाग का धवन दावाग निपान आदि लीलाएं की फिर श्री राधिका जी के प्रति प्रेम प्रकाश करके उनके प्रेम की परीक्षा ली वृंदावन में विहार किया हाव भावयुक्त दान लीला और मान लीला शंख चूड़ादिका वद और उपाख्यान इत्यादि के प्रवचन की बहुत सी लीलाएं की तदनंतर एक समय गोवर्धन पूजा की गई इंद्र ने यज्ञ भाग से वंचित होने पर कुपित होकर तक आदि मेघों के द्वारा ध्वज मंडल पर घोर वर्षा आरंभ कर दी सारे ब्रजवासी भय से व्याकुल हो गए भगवान श्री कृष्ण ने उनको आतुर देखकर डरो मत योग कर अभय दान दिया फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ जैसे बालक छत्रक कुकुर कुकुरुत्ता को उठा लेता है ठीक वैसे ही गोवर्धन को अपने एक हाथ पर रख लिया सात वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्ण पूरे सात दिनों तक पर्वत को हाथ पर उठाए बिना हिले डुले अविचल खड़े रहे तब तो संपूर्ण देवताओं के साथ इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने अत्यंत नम्रता के साथ मुकुट झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय युगल चरणों में प्रणाम किया उनकी स्तुति की और अभिषेक किया तदनंतर कामधेनु सुर और देवता तथा मुनियों के साथ वे स्वर्ग को चले गए गोवर्धन धारण की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी गोप अत्यंत विस्मित हो गए फिर श्री कृष्ण ने खेत में मोती आदि के बीज बोकर मोती उपजाने का चमत्कार में ऐश्वर्य गोपों को दिखलाया तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतिरूपा ऋषि रूपा बैथली कौशल देश निवासिनी अयोध्यावासिनी यज्ञ सीता पुलिंदका रमा वैकुंठवासिनी तथा श्वेत द्वीपनिवासिनी ऊर्धवैकुंठवासिनी अजित पदवासिनी श्रीलोकाचलनिवासिनी दिव्या अदिव्या त्रिगुणावृत्ति भूमि गोपी देवश्री जालंधरी बारहिस्मती पुरंधरी अप्सरा सुतलवासिनी और नागेंद्र कन्या आदि गोपी यूथों के साथ पृथक पृथक रास मंडल की रचना की एक समय श्री बलराम जी के साथ श्री चंद्र भांडिर वन में गोप बालों के साथ गौवे चराने गए वहां जाकर एक दूसरे को ढोने और ढो ढोवाने का खेल करने लगे उस समय वहां प्रलंबासुर नामक एक दैत्य गोप बालक का वेश धारण कर खेल में शामिल हो गया उस उस पर पर पर विजयी हुए अतः उन्हें पीठ पीठ चढ़ाकर वह वह चलने लगा। के समान विशाल वाला असुर असुर मथुरा की की ओर जाना चाहता था कि उस असुर की पर सवार अमित श्री ने रोष में भरकर जैसे इंद्र किसी पर्वत पर प्रहार करे वैसे ही उसके मस्तक पर मुष्टि प्रहार किया उस प्रहार से भद्र की चोट खाए हुए पहाड़ की तरह असुर का सिर टूक टूक हो गया और उसी क्षण वह भूमि पर गिर पड़ा एक समय गर्मी के दिनों में सभी गौवें और गोपाल किसी मूंज के वन में जा पहुंचे इतने में ही वहाँ बड़े जोर की प्रलयाग्नि के समान दावाग्नि जल उठी और वह चारों तरफ फैल गई तब गोपालगढ़ हे राम हे कृष्ण हम शरणागत गोपालों की रक्षा करो रक्षा करो जो पुकार उठे भगवान ने तुरंत कहा डरोमत तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो यो कहकर भगवान उस भीषण धावाग्नि को पी गए तदनंतर गोपाल और गायों के साथ भगवान श्री कृष्ण वन से यमुना के तट पर पधारे और अशोक वन में यज्ञ दीक्षित बीजों की पत्नियों के द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण किया इसके बाद एक दिन ब्रज में नंद बाबा को वरुण देवता ने अपहरण कर लिया तब भगवान ने वरुण का मान भंग करके नंद आदि गोपों को संपूर्ण लोकों के द्वारा नमस्कृत बैकुंठ के दर्शन कराए इसके अनंतर एक दिन अंबिका कानन में सरस्वती नदी के तट पर सुंदरसन नामक सर्प नंद जी को निगलने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने अखिल लोकपालों के द्वारा वंदनीय अपने चरण कमल का उससे स्पर्श कराया चरण प्राप्त होते ही वह सर्प शरीर से मुक्त हो गया। एक समय बलराम जी के साथ को लिए आंख मिचौनी और चोर साहूकार का खेल खेल रहे थे उसी समय कंस का सखा ब्योमा चोर के रूप में वहां आया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रचंड दोनों भुजाओं से उसे पकड़कर दसो दिशाओं में घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया इसी प्रकार कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर बैल के रूप में आया भगवान ने उसके दोनों सिंग पकड़कर उसे भी धराशाई कर दिया तब नारद जी ने जाकर कंस को श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं सुनाई सुनकर कंस ने केसी को भेजा भगवान श्री चंद्र ने उसको मुंह में अपनी भुजा प्रवेश कराकर उसके मर्म को भेज डाला श्री कृष्ण ने इस प्रकार बलराम जी के साथ ब्रज मंडल में अनेक अद्भुत लीलाओं की रचना की इस प्रकार श्री गर्गसिहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री रामकृष्ण की व्रज लीला का वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ